भगवान कृष्ण कहते हैं एक समय महामुनि दत्तात्रेय स्वामी जी येदू महाराज जी के राज्य में मस्ती में मस्त मुख पर तेज निकल रहा था येदू महाराज जी ने कहा सरकार ये बताइए आखिर वो कौन सा ज्ञान है जिसमें आप मस्ती में मस्त रहते हैं दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में चौबीस गुरु सरकार कौन से गुरु दे ने हमें शिक्षा दी है तो पहला गुरु दत्तात्रेय जी ने सूर्य को क्या थी? गर्मी में मरे जा रहे हैं तो श्रावण मास में बरस जाए इसलिए भक्ति में पहले तो कष्ट आता है जब कष्ट आएगा सुख भी आएगा सुख में फूलो नहीं जी सुख में झूलो नहीं सुख में फूलो नहीं जी सुख में झूलो नहीं जा मगर नाम भूलो नहीं नही को मन देरी जाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल जाते चलो याद आएगी हर को कभी ना कभी कृष्ण दर्शन सो देंगे कभी ना कभी ऐसा दीवा से मन को झिलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल का तो बोलो भगवान की प्रति जी को दूसरा गुरु बनाया क्या का बोले बर्दाश्त बिंगला नाम की वेशा को अपना गुरु बनाया सिंगार कर कर खड़ी थी कोई पुरुष ना देखे वेश ने सोचा शायद बूढ़ी हो गई रेशा ने भगवान से प्रेम कर लिया थरा के मार कर सोई अपना गुरु बना हम सब हाट मास के पुतले हैं इस हाथ मास से प्रेम करते पर परमात्मा आत्मा से प्रेम करते हैं वो शिक्षा में नहीं किसी कबूतर को चौथा गुरु बनाया क्या सीखा कबूतर पकड़ने वाले ने पहले ने बच्चे को जेल में डाला इंद्रे में माँ ढूंढते हुए छुराता है माँ भी, मा भी बाप बोले दूध बच्चा नजर नहीं आ जाता दे गया वो भी बच्चों का मोह करोगे ऐसी जेल में बंद हो ये मैंने कबूतर से सीखा हवा को अपना पाँचवा गुरु बना लिया क्या सीखा खशबू आएगी उसको भी लेकर चले जाएगी बदबू आएगी उसको भी लेकर चले जाएगी ना किसी की अच्छाई से मतलब ना किसी की बुराई से मतलब ये मैंने हवा से सीखा मृद हो सदा गुरु हिरनी को बना लिया बिन बजाई हिरनी मस्त हो गयी तीर मार गई ग्रामीण गिर खुनोगे फस जाओगे भगवान के गीत सुनोगे तर जाओगे सातवा समुन्द्र को गुरु बनाए क्या सीधा बोले गंभीरता। और आठवा पतंगा रोशनी देखकर आता है पर आग में ही गिर जाता है इसलिए हम भी रोशनी देख रहे हैं और हम भी माया में गिरते जा रहे हैं हर समी चीज हिरा नहीं है मछली को नवा गुरु बना लिया क्या सीधा बोले ऊपर झींगा नीचे काका मछली ने लिया और फंस गया इस तरह आपको लोग संसार में मिलेंगे ऊपर ही कुछ और अंदर कुछ हो रहा है इसलिए चाही का नीचे मिलेगा जो ज्यादा आपकी तारीफ करे उसे दूर हो जाए गड़बड़ है बोले कैसी गड़बड़ बोले कड़वा नीम मीठा लगने लग जाए और मीठा शहद करवा लगने लग जाए तो गड़बड़ है तरह उस मित्र से भी गड़बड़े सावधान हो जाना, गड़बड़ कर देगा कुरूरु पक्षी को दसवा गुरु बनाया जिसे चील होती है ऐसा पक्षी का गोच का टुकड़ा लेकर जा रहा था दूसरे पक्षी भी पीछे लग जाए उस कुरु पक्षी ने सोचा कि मेरे पीछे आ रहे कि टुकड़े के पीछे आ रहे बोले बोले इसको फेंकता फिर देखता क्या होता है के टुकड़े को फेंका जो इसके पीछे आ रहे थे सब नीचे चले गए जब तक मान बड़ाई धन दौलत सब आपके पीछे जब कंगाल हो जावे तो कोई घास भी नहीं डालेगा ये मैंने शिक्षा है बालक को तो ग्यारहवा गुरु बना लिया क्या सीखा बोले जैसे बालक पिता ऐसी हट कर है कभी कभी तो बालक चले जाते हैं दुकान पर मैंने वो चाहिए अरे नहीं मैंने वो चाहिए अरे पीसा मैंने चाहिए रोकने लग जाएगा मैं जान छोड़ मेरी जैसे बालक अपने पिता से हट करता तुम भी परमात्मा से हट कर लो अरे वो तंगा तुम्हें गोद में उठा ही लेगा। ये मैंने बालक से सीखा आग को अपना गुरु बनाया क्या सीखा कुछ भी हो जाए अपना स्वभाव नहीं बोलती धर्म की चीज जला दो या बुरी चीज जला दो बच्चा कुछ जाए या बूढ़ा कूद जाए आग का काम है जलाना कभी अपना स्वभाव नहीं बोलती तीर बनाने वाले को तेरवा गुरु बना लिया क्या सीखा एक बलिया बहेलिया तीर की नोक गुजरा तो दताते खड़े हो बैंड बाजे बजाते हुए राजा की सवारी करेगी दत्तात्री तो जी ने पूछ लिया तीर की नोट बनाने वाले से ऐसी तो राजा की सवारी गयी बोले क्षमा करो हम तो अपने काम में मत हमें नहीं पता जो हो दत्तात्री जी ने कह दिया और क्या कहा अपने काम से मतलब रखना चाहिए छोरी का छोरो काय काय के चक्र में मत पड़ो अपने काम से मतलब रखो जब अपने काम से मतलब रखोगे पड़ोस में क्या हो है आपको भिनत भी नहीं लगेगी और जहाँ बीबीसी बन जाओ तो पड़ोस पूरे देश की रिपोर्ट आपके पास आने लग जाएगी ये मैंने तीर की नो बना सांप को अपना गुरु बनाये। क्या बनाया क्या सीखा चुहे ने घर बनाया सांप साफ मार कर क्या मजा चुहे की बोले चल मेरे घर से निकल नहीं विश्व ब्रह्मांड भगवान का कहीं जो नि जाए कोई आपको भगाने वाला नहीं मकड़ी को अपना गुरु बनाया खुद ही जाला बनाती है जाले को समेट लेती इसी तरह भगवान बनाते और संसार को समेट लेते हैं मकड़ी की शिक्षा भृंगी कीड़े को सोलहवा गुरु बनाया आपने देखा होगा अक्सर कभी कभी दीवारों में छोटा सा मट्टी का कीड़ा बन जाता है उसके अंदर एक कीड़ा होता है एक भृंगी कीड़ा एक कीड़े को अरेस्ट करके लाता बंद कर देता है जो कीड़ा अंदर बंद है ना, वो क्या बोलता है ने भ्रंगी ने बंद कर दिया भ्रंगी ने बंद कर दिया एक दिन वो खुद एक भ्रंगी कीड़ा बन निकल जाता है ये मैंने इससे सीखा इसलिए भगवान का चिंतन करते रहो आप भगवान ही हो जाएंगे भबरे को सत्रवा गुरु बनाया आज चमेली से रस लिया तो कल गुलाब के पास कल गुलाब के पास तो प्रभु चंपा के पास जितने भी फूल है तो रस लेते हैं एक फूल के रोज मेहमान नहीं बनते हर रोजाना एक मेहमान बनोगे तो बोलेगा भाई कब मेरी जान छोड़ेगा निकले यहां से आज यहाँ आज मैं अपने जीवन में 93 मर्तबा मरतबा ये बात कह रहा हूँ दास जी घूमते ही रहते हैं एक घर एक मंदिर में कब्जा नहीं कर रहे दिन याद देती है अब कुछ और लोग इंतजार कर रहे हैं वहाँ भी है धर्म का प्रश्न मिला है एक धर्म एक जगह पर अगर पानी जमा रहता तो उसमें क्या बन जाती स्थाई और संत महात्मा भी एक जगह बैठ गए ना उनमें जम जाएगी, जाम हो जाएंगे, आगे इंजन नहीं जाएगा। जाएंगे तो भवरे से ये शिक्षा दी आज जहाँ कल वहाँ फिर घूमकर फिर आ जाएंगे इस तरह घूमते भवरे ऐसी अजगर को अपना गुरु बनाए काम धंधा तो करता नहीं है अजय बोलते बकरे को गर मतलब खाने वाला एक वक्त में तो बकरे को खा जा उसको कहते अजगर अजगर करे ना करी करे ना काम धंधा करता नहीं भगवान उसका आहार गुफा में दे रहे कन्या को अपना गुरु बनाया उन्नीस सौ अक्सी का कन्या की सकाईार करेगी धाम कूट रही थी कन्या ने सोचा देखने वाले आ गए चूड़ियों की आवाज जाएगी तो क्या सोचेंगे देखो जिसकी सगाई है वो ही रही है धान काम कर रही है चूड़ियों को निकाला एक चूड़िया एक चूड़िया मस्त होकर काम कर रही है क्या सीखा <क्षण> ज्यादा लोगों के संग्रह होगा ज्यादा पार्टियों में मिल जाओगे क्या चाय पे इधर भी जाना उधर भी जाना इधर नहीं जाना, जाना, जाना ये हमारा नहीं हो हमारा नहीं क्या सीता रहेगा एक चूड़ी कौन है स्वयं दूसरी चूड़ी साधु सबको छोड़ दे साधु का संघ कर लो मस्त रहो को वाली नहीं ये मैंने स्त्री को बीसवा गुरु बना दिया इक्कीसवा लोहार को गुरु बना दिया और बाईसवा मधुमक्खी को अपना गुरु जगह जगह से रस लेकर जमा करती है हर एक बहेलिया आता है सारे शहद को लेकर चला जाता है उसके दुख में सारी मक्खियां मर जाती है आए पैसा आए पैसा कि कोई लूट कर लेकर चला जाएगा या तो हार्ट या तो हार्ट अटेल हो मक्खी को तेईसवा चंद्रमा को अपना गुरु बनाया क्या सीखा बोले चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं उसकी कलाएं घटती बढ़ती है और चौबीसवा आकाश को गुरु बनाया पच्चीसवा शरीर को ही गुरु बनाया। दिया बोले क्या सीखा जन्म हुआ माँ बाप ने बोला हमारा बहन भाई बोले हमारा भाई पत्नी जी आई तो बोले हमारे स्वामी और बच्चे आए तो पापा पापा हमारे पापा नौकरी लगी तो साहब बोले हमारा तो तुम्हारा खुद का क्या यात्रा तीरथ यात्रा तीर या यात्र काम कौन करेगा शरीर हमारा और किसके सन बन पचीसवा गुरु इस भिक्षु गीत अहल गीत दो बेस सुनाए योग के विषय में बड़ा सुंदर भगवान ने वर्णन दिया गया ध्यान के विषय में भगवान ने बताया पूजन के विषय में भगवान ने बताया और विग्र विग्र के विषय में सोने की चांदी की पीतल की लोहे की और सीमेंट की पत्थर की और चित्र ये विग्रह का पूजन हो सकता है भगवान उसने उन्हें बता रहे हैं। पर प्लास्टिक आदि जो है नाइबर इस मूर्ति का वर्धन नहीं है इसलिए तो उन मूर्तियों की पूजा नहीं होगी ये आर्टिफिशियल होती और जो लोग इन मूर्तियों का पूजन करते हैं इनमें प्राण प्रतीक्षा करवाते तो इनमें प्राण प्रतीक्षा में देवता नहीं आते भूत प्रेत के अंदर घुसकर अपना पूजन करवाने लग जाते हैं इस तरह तो यहां पर वर्णन दिया गया है कि बड़ा सुंदर भगवान ज्ञान का उपदेश दे रहे उधव जी का मोह दूर हो गया अब हम मेरा मोह दूर हो भगवान की क्षण पाधि का लिए उधवी क्षण जी, जी। महाराज की भगवान अपने अपने वंशजों को लेकर गए प्रभा क्षेत्र में यज्ञ आदि किया वारूणी मदिरा भी सब की बुद्धि भ्रस्त हो गई चले तो काली कलोश के नाराम कर दिया उससे काम निकले तो घोसा घोसी कृष्ण बलराम दिया तो उनको धक्का देकर दूर खेड़ दिया अब कुछ नहीं बसा तो कृष्ण बलराम भी उठकर सबको तो घोसे मारने लग गया जितनी वो ईर्गा घास की उनको ही उठा दिया एक दूसरे को मारने लग सुमदेव जी बोलते राजा परीक्षा छप्पन करोड़ जदिव केवल ब्रजनाश नहीं बाकी सब भगवान की इच्छा भगवान एकांत में चले गए प्रभा क्षेत्र बलराम जी ने भगवान को नमस्कार किया प्रभु आज्ञा दी की वाय जाओ अपने लोग बलराम ने अपने शरीर को पिघाला शेष के रूप में आ गए और नीचे काल में जाकर को अपने फलों पर धर्म कर लिया अब यहाँ पर महाराज एक भैलिया आया क्योंकि भगवान के तलवे के नीचे प्रकाश रहा था। भैलिया ने सोचा ही तीर चला दी भगवान के तलवे के नीचे कुछ लोग कैसे तलवे में तीर लगा भगवान मर गया लोगों को गोलियाँ लग जाती वो नहीं मरते तलबे में तीर लग गया भगवान को सिर्फ भगवान को जिसने तीन दिन के होकर कु मार दिया कितनी है पूतना 19 किलोमीटर की पूतना को छह दिन के श्री कृष्ण ने मार दिया बोले उसको तीर ने मार दिया जो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बह आया चतुर्भुज में भगवान ब्राजमान के बहुत प्रभु क्षमा करना मुझसे अपराध हो गया तो मेरी इच्छा थी मैं अपने भक्त के इस को स्वीकार करना चाहता हूँ विमान पर शरीर सहित स्वर पर चला गया विमान पर देवता मार्ग देवता लोग का, देव का लो बैठे कैसे जाएंगे जायेंगे अब महाराज हुआ ये भगवान के भक्त दारू सुनते सुनते भगवान का दर्शन हुआ रोने लगे भगवान को देखकर कर भगवान का रोना धोना बंद कर मेरा आशीर्वाद है तो मेरे परमधाम को प्राप्त करेगा इनको का में चले जाओ और वहां पर कह दो सात दिन में द्वारिका पानी में डूब जाती है और मेरे भक्त अर्जुन से कह देना मेरी पत्नियों को लेकर वो सीनापुर दारूक जी गए भगवान का रथ आकाश मार्ग में उड़ गया शक्र कथा पद्मने लगे देश का ताक लगा कर बैठे की कृष्ण कैसे श्री कृष्ण गीता में कहते है मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य होता है मैं भूत जानता हूँ भविष्य जानता हूँ वर्तमान जानता हूं पर मुझे कोई नहीं जानता मुझे जानने के लिए देवता लोग एक साक्षाए प्रकाश निकला था। भगवान जी पर भगवान अंतर ध्यान हरे कृष्णा हरे कृष्णा भगवान कहा गया एक रूप से भगवान अपने धाम और एक रूप से ग्रंथ राज भागवत में प्रवेश कर गए ग्रंथ राज भागवत में भगवान है इसका सबूत श्री चोर जी ऊपर बैठे नौ दिन से तो बैठे नहीं थे आज दसवा दिन आज ऊपर ठाक ऐसी आकर बैठ गए क्यों बैठ गए क्या बताना चाह रहे श्री चोर जी देखो मैं यहाँ गया हूँ तो तुम्हें छोड़ कहीं नहीं गया इसलिए एक रूप ऐसी अपने धाम एक रूप ऐसी श्री कृष्ण या ब्राह्मण श्री कृष्ण यहाँ ब्राजमान है भागवत के अंदर जब तो दस दिन में इतनी महिमा चल रही है जभी तो पूरी दुनिया में भागवत महापुराण की महिमा चल रही है इसलिए कृष्ण कभी अपने धाम नहीं गए हमें छोड़कर हमारे बीच में है इसलिए कहते तेने हम माघमय मूर्ति प्रतीक्षा रूपण हरी प्रभागवत भगवान की दुर्ग संहिता ब्रह्म के अनुसार भगवान एक रूप से वृंदावन में गए यशोदा मैया नंद बाबा को कहा मैं भगवान हूँ तुमने भजन किया था इसलिए मैं तेरा छोरा बना अब मेरा भजन करो संसार से मुक्त हो जाओ दोनों दम पति पति पत्नी भजन में मस्त हो गए परम गति को प्राप्त कर लिया और जितनी भगवान अपनी गोपियों को लेकर आए थे उन सब गोपियों को लेकर भगवान अपने धाम चले गए गुड़गोलुक वृंदावन धाम की भगवान के जाते ही परीक्षित कलियुग ने अपना पाँव संभा लिया कलियुग का व्रजन आयु कम बुद्धि कम श्रद्धा कम लोग झगड़ते हैं और छोटी सी बातों पर लोगों को मरवा देते हैं ये देव मूर्तियां रोएगी चमत्कार दिखाएगी चमत्कार दिखाएगी क्यों कभी बाद में वही अपने धंधे शुरू करेंगे इस तरह से घटनाएं घटेगी तूफान सैलाब महामारियां रोग आएंगे खून बरसेगा आगे जाकर वर्षा से गौ रोएगी देव मूर्तियां रोएगी तारे टूटेंगे लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे जगह जगह राजा बन जाएंगे आज जगह जगह राजा बन गएंगे अपनी मनमानी करेंगे रिश्ते नहीं सोधे होंगे माता पिताओं का काम उनकी संता नहीं कर माँ बाप बोले तो फिक्र मत कर मैं छोरी देखवा जाए बोले माँ फिक्र मत कर मैं खुद देख कर आ गया अपनी मनमानी करेंगे हाँ ये भरकर हमें समय पर भूमि अन्न नहीं देंगी श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित कुछ यंत्रों के द्वारा भूमि से अन्न की प्राप्ति कर लेंगे और उसको खाने से ये युवक ये युवकाए जल्दी जवान हो जाएगी और आयु घट जाएगी अब एक मिसाल है आम लगा लो आम हम आम उसका खाते कार्बेट का बगड़ा पका अब जब उस टेरी को आम बना देते हैं ऐसे भी केमिकल है तो वो जब हमारे शरीर में जाते हैं ना तो हमारे शरीर में असर दिखाते हैं इसलिए जल्दी हम जवान हो रहे हैं पहले जो छोरी 18 साल में जवान होती थी वो दस ग्यारह साल में हो जाती है कर रहे हैं गोर कलयुग आएगा उत्तर प्रदेश मुरादाबाद खबल नाम के गांव में विष्णु यक्ष नाम के ब्राह्मण होंगे चार लाख बत्तीस हजार कलियुग की आयु जब शेष आठ वर्ष आठ सौ साल रह जाएंगे कलियुग के उस वक्त भगवान विष्णु यक्ष नाम के ब्राह्मण के यहाँ कल की अवतार धारण करेंगे कल की भगवान की सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित बद्रीनाथ के कल्प ग्राम में देवपी मरु नाम के राजा आज भी तपस्या कर रहे किसी गुफा में आज भी मौजूद हैं और कब तक रहेंगे पूरे कलियुग के अंत तक रहेंगे भगवान इन राजाओं को बुलायेंगे और सूर्य वंश वन्ष, चंद्रमा वंश को भगवान दोबारा से करा गया बोलो दीन भगवान परीक्षद अपने राम सरिक आप जा रहे हो कक्षक आएगा मुझे डाट दिया श्री सुंदर बोले राजन गड़े में पानी भर भर दिया बोले क्या नजर आ रहा है बोले सरकार जो आकाश ऊपर है वो आकाश मेरे गड़े में नजर आ रहा बोले फोड़ दूर छोड़ दिया बोले क्या हुआ बोले जो गढ़ा में आकाश नजर आ रहा था वो दोबारा का युगरी बोले राजन तुम परमात्मा का प्रकाश परमात्मा का हंस है तुम तो मरेगा नहीं उसी में वे राज्य धन करवा दिया परीक्षक जी महाराज जी योग साधना में लग गए सुखदेव जी विदा हो ब्राह्मण के भेष में तक्ष आया और अपनी विशाल अग्नि से उन्होंने परीक्षक महाराज जी के शरीर को नाश कर दिया आत्मा तो परमात्मा में मिल गया परीक्षक महाराज जी के पुत्र थे जन्मे चार पुत्र थे बड़े पुत्र थे जन्मे सर्व यज्ञ किया सारे सर्व जलने लगे कक्षक इंद्र के आसन पर जाकर ब्राह्मणों को परीक्षक जन्म देने का कक्षक को नहीं आ रहा बोले स्वर्ग में छुपा पड़ा इंद्र के पास बोले ऐसा मंत्र बोले इंद्र भी घिसक जा ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना आरम्भ कर दिया तो इंद्र भी घिसकने का यहाँ आतंकवादी को बना देने वाला आतंकवाद जहाँ मैं जाऊँ तेज कर कक्षक आने लगा बृहस्पति जी आ गए और इस जगह को मैंने करवा दिया आज भी यदि किसी को स्वर्ग का भय हो फिर जन्म जय महाराज जी का नाम लीजिए स्वर्ग का भय दूर हो जाता है तो जन्म जय महाराज की जय सुखदेव महाराज जी के श्री परिक्षण महाराज जी भागवत के श्रोता और राजा जन्म जय महाभारत के श्रोता है दोनों ही परम श्रोता हम नमन करते हैं पुराण के दस लक्षणों का वर्णन किया स्वर्ग स्थान पोषण ऊंची मनमंत्र वंश निरोध मुक्ति और आश्रय पुराण का पहला पहला लक्षण क्या है स्वर्ग तो आपने तीसरे स्कन में सुना भगवान ने सृष्टि को पैदा किया दूसरा विश्वर्ग तो चौथे स्कन में आपने देखा कि, कि किस प्रकार से संसार बढ़ा भगवान कपिल देव जी की नौ महीने की उनका नौ ऋषो ऐसी विवाह हो उनके द्वारा सृष्टि का विस्तार है पुराण का तीसरा लक्षण लग, स्थान इसलिए पांचवे स्तर में हमने सुना सात लोग नीचे सात लोग ऊपर इसलिए चौदह भवन और पर पचास पर्व जो का पूरा ये ग्रह्मान है पुराण का चौथा लक्षण है पोषण इसलिए आपने छठे स्तर में कथा सुनी अजामिल ने अपने पुत्र का नाम पुकारा पर भगवान के धूत आ गए इसलिए भगवान कृपा मूर्ति है भगवान का जो बेड़ भाव ऐसी भी नाम ले भगवान उसका कर देते हैं पुराण का पांचवा लक्षण है ऊति भगवान समदर्शी है आपने सातवें स्तर में कथा अच्छा सुनी है भगवान को ना प्रिय न कोई अप्रिय जो भगवान की जैसा प्रेम करता है भगवान वैसा ही प्रेम करते है इसलिए भगवान समदर्शी है पुराण का छठा लक्षण है मनमंत्र आपने आठवें स्तर के अंदर मनमंत्र की कथा सुनी जिसमें भगवान के अवसार होते हैं पुराण का सातवा लक्षण है वंश <हसँव> जिसमें आपने नौवे में सुना सूर्य वंश और की कथा सूर्य में राम जी चंद्रमा वंश्री शानदास पुराण का आठवां लक्षण है निरोध आपने दसवें स्तर में सुना कि तीन छह दिन से भगवान ने राष्ट्र को मारना आरम्भ कर दिया किसी किसी निरोध और पुराण का नौवा लक्षण है मुक्ति परीक्षण महाराज मुक्ति कितना उदम की मोह कर रहे थे लेकिन उनको मुक्त करने के लिए दत्तात्री जी के 24 गुरु की कथा सुनाई और उन्हें मुक्त कर दिया उद्धव जी मुक्त हो गए लेकिन परीक्षक की मुक्त नहीं हो इसलिए पुराण का सबसे उत्तम लक्षण है वो है दसवां लक्षण वो है आश्रय क्या कहा परीक्षक तो परमात्मा का अंश तुम मरेगा नहीं इसी तो में समा जाएगा इसलिए सर्वश्रेष्ठ पुराण का लक्षण है वो आश्रय बारहवीं में आपने सुना ये सारे लक्षण हर पुराण में नहीं होते है सब आएंगे किसी में एक किसी में दो किसी में तीन दस लक्षणों ऐसी परिपूर्ण वही ग्रंथ राष्ट्र मत भागत नौ मिनट में सब पुराण सुनने का फल आपको मिल जाएगा पहला पुराण है ब्रह्म पुराण जिसके दस हजार श्लोक है बोलो ब्रह्म पुराण है की दूसरा है पद्म पुराण जिसके पचपन हजार श्लोक है बोलो पद्म पुराण की तीसरा है विष्णु पुराण जिसके तेईस श्लोक है बोलो विष्णु पुराण की पाँचवा है शिव पुराण जिसके चौबीस शलो, हजार शलोक बोलो शिव पुराण की पाँचवा है चौथा है शिवपुराण पांचवा है भागवत पुराण जिसके अठारह हजार बोलो भागवत पुराण की छत है नारद पुराण जिसके पच्चीस हजार शलोक के बोलो नारद पुराण की सातवा है मारकंड पुराण जिसके नौ हजार शलोक केवल मारकंड पुराण की उन्नीसवा है आठवा है अग्निपुराण जिसके पंद्रह श्लोक चार बोलो अग्नि पुराण है की नवा है भविष्य पुराण जिसके चौदह श्लोक पांच बोलो भविष्य पुराण की दसवा है ब्रह्म विवृत पुराण जिसके 18,000 श्लोक श्लोक बोलो ब्रह्म विवृत प्राण की ग्यारवा है लिंग पुराण जिसके 11,000 श्लोक श्लोक बोलो लिंग पुराण की बारवा है वराहा पुराण जिसके चौबीस हजार श्लोक बोलो वराहा पुराण की तेरहवा है स्तन पुराण जिसके इक्यासी हजार एक श्लोक है बोले स्न पुराण की चौदवा है वामन पुराण जिसके दस हजार श्लोक बोलो वामन पुराण की पंद्रवा है कुर पुराण जिसके सत्रह हजार श्लोक बोलो कुरपुराण की सोलवा है मत्स्य पुराण जिसके चौदह हजार श्लोक बोलो मत्स्य पुराण की सत्रवा है गरुड़ पुराण जिसके उन्नीस हजार श्लोक बोलो गरुड़ पुराण की अठारवा है ब्रह्मांड पुराण जिसके बारह हजार श्लोक बोलो ब्रह्मांड पुराण की जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ बोलो गंगा मैया की देवों में विष्णु श्रेष्ठ से बोलो विष्णु भगवान की वैष्णवों में शिव श्रेष्ठ बोलो हर महादेव की धामों में काशी श्रेष्ठ बोलो काशी धाम की इसी तरह प्राणों में ग्रंथ राज श्रीमद भागवत श्रेष्ठ बोलो ग्रंथ राज श्रीमद भागवत महाप्राण की आप दो चलो विश्राम से बारहवें स्तंभ का तिर अध्यय श्लोक 22 और 23 यहाँ पर ग्रंथ पूर्ण हो जाता है। कुछ लोग नौ दिन तक नहीं थे आज आएगा वो जो थे उन सबको इन दो श्लोक के द्वारा फल मिलेगा आइए मेरे पीछे इन दो श्लोकों का उच्चर्ण कर रहे हैं इससे हमारा भागव्य पूर्ण हो जाएगा सब लोग बोलिए हाथ जोड़कर भवे भवे य भक्ति पाधयो तव जयते तथा कुरुषवा देवा ईशा नाता यथा प्रभु हे देवों के देव हे स्वामी आप हमें जन्म जन्मो तक अपने चरणों की शुद्ध भक्ति का वरद है नाम सं कीर्तनम यपा प्रणाम शनम प्रणाम महा दुखा शमना सम्रा नमामि हरि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 भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है मेरे जीवन की 93 भागवत पूर्ण हुई हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे रा, हरे आप सबका सहयोग सब भक्तों ने सहयोग दिया आप सब लोग बैठे और आपके द्वारा मुझे भी शक्ति मिली और ये कार्य पूर्ण हुआ पर यहाँ की थकान कभी जाया नहीं होगी भगवान आप पर कृपा करेंगे हो तेरी मंद मंद पे तेरी मंद मंद पे। तेरी मंद, मंद मुसकनिया बलिहार सांबरे बलिहार सांभ रे तेरी मंद मंद मुस्त कनिया आप बलिहार सांबरे बलिहार सांबरे तेरे बाल बड़े घुंगराले जैसे बादल तारे तारे ओ तेरे बाल बड़े घुंगराले जैसे बादल तारे तारे ओ तेरी कुंडल की जनकनिया में तेरी कुंडल की जनकनिया में बलिहार तावरे बलिहार तावरे तेरी मंद मंद पे ओ तेरी मंद मंद मुस कनिया पे बलिहार सांबरे बलिहार सांबरे तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी ओ तेरी मधुर मधुर पे जनिया पे तेरी मधुर मधुर पे जनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे ओ तेरी मंद मंद मुझे पे, मुझी तेरी मंद मंद मुसे पे, ए बलिहार तांबरे बलिहार सांबरे न बड़े कजरारे मचके हो तारे कारे, कारे। ओ तेरे नैन बड़े गजरारे मचके हो तारे कारे वो तेरी सिर चीच पे तेरी ओ तेरी सिर किसी चित बनिया पे बलिहार बलिहार बलिहारे तेरी मंद मंद मुसिया पे तेरी मंद मंद मुस कनिया पे बलिहार सांबरे बलिहार सांबरे तेरे संग मेरा था प्यारी लगती है सबसे निराली। ओ तेरे संग मेरा था प्यारी लगती है सब ऐसी निराली तेरी युगल छबी पर मैं तो तेरी युगल छबी पर मैं तो बलिहार सांबरे बलिहार साँवरे तेरी मंद मंद पे मुझसे कहीं मंद मुझसे कहीं पे बलिहार ताबरे बलिहार तांबरे थोड़ा बात चलो चल भगवान की चित सौर भगवान की ताई गोर प्रेमानंदे ताई गोर प्रेमानंदे